जिस तरह से डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाता है उसी तरह से विक्रांत के लिए इस वक्त प्रोफेसर चौटाला की ये फोन कॉल साबित हो रही थी विक्रांत ने सोचा भी नहीं था कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करने वाले चौटाला साहब इतनी जल्दी खुशखबरी लेकर आ जाएंगे। विक्रांत जी मेरी बात सुनिए प्रोफेसर चौटाला साहब फोन पर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे अगर हमारा अनुमान सही है तो फिर इसका मतलब ये है की मर्डर अभी भी डेड बॉडी पर लगाए जाने वाले केमिकल्स की स्टडी कर रहा होगा अभी भी वो ये सीखने की कोशिश कर रहा होगा कि कैसे वो डेड बॉडी को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक सेफ रख सकता है इस वजह से हमारे दिमाग में ये बात आई है कि वो अभी भी ऐसे केमिकल की तलाश में होगा जिससे डेड बॉडी को ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रखा जा सके प्रोफेसर चौटाला ने काफी सारे टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल करते हुए विक्रांत को समझाना शुरू किया तो हम लोगो को इस तरह के केमिकल कम्पाउंड के तीन ऐसे कम्पोनेंट मिले है देखिये जो केमिकल अभी तक मर्डर इस्तेमाल में ला रहा था अगर उसे उस केमिकल की स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो वो तीन चीजें उसमें ऐड कर सकता है पहला है कोई भी एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड, दूसरा एथेन मिक्सचर या फिर तीसरा है रेजिन ये सभी स्टेबलाइजिंग एजेंट हैं। अगर इनमें से कोई भी एजेंट डेड बॉडी को सुरक्षित रखे जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल में मिला दिया जाता है तो फिर उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ओ विक्रांत ने जवाब दिया हालांकि प्रोफेसर चौटाला की आधे से अधिक बातें विक्रांत के सिर के ऊपर से निकल गई थी उसे टेक्निकल टर्म्स समझ नहीं आ रहे थे अगर ये फॉर्मूला सक्सेस हो जाता है तो फिर जिस भी डेड बॉडी में इस केमिकल को लगाया जाता है वो रेजिन के बनी डॉल की तरह हो जाती है लेकिन रेजिन डोल तो खिलौना होता है तो फिर भला वो ये क्यों बना रहा था इस बारे में सोचकर ही विक्रांत के रोंगटे खड़े हो गए थे हालांकि ये सब मेरा पॉइंट नहीं है प्रोफेसर चौटाला ने आगे बोलना शुरू किया मर्डरर ने इन तीनों में से चाहे जो कंपाउंड इस्तेमाल किया हो लेकिन उसे इसके साथ ही एक इंडक्टर भी ऐड करना पड़ेगा इंडक्टर का नाम है हाइड्रोजन एनामाइन इसके बाद फिर से प्रोफेसर चौटाला ने मेन पॉइंट पर आने से पहले विक्रांत के सामने कई सारे कॉम्प्लीकेटेड से केमिकल्स का नाम लिया जो कि विक्रांत की समझ से परे था लेकिन फिर भी विक्रांत प्रोफेसर चौटाला के आगे ऐसे अपना सिर हिलाते हुए उनकी बातों से हामी भरे जा रहा था कि जैसे मानो वो सब कुछ समझ रहा है अंत में प्रोफेसर चौटाला ने सारी बात बताते हुए विक्रांत से कहा मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे याद दिलाया कि हाइड्रोजन एनामाइन को तैयार करने के लिए काफी बड़ी मशीनरी चाहिए होती है इसे कोई अकेला आदमी तैयार नहीं कर सकता है हमने पता किया है कि पूरे देश में सिर्फ दो या तीन जगह ही इसे तैयार किया जाता है उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा ज्यादातर दो पर्पस के लिए यूज किया जाता है पहला तो मिलिट्री रिसर्च के लिए और दूसरा लैब एक्सपेरिमेंट्स में भी इसकी जरूरत पड़ती है मतलब स्कूल और कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में भी इसे रखा जाता है बाकी आम लोगों के हाथ में इसका पहुंचना बहुत मुश्किल है मैंने ऑनलाइन भी चेक कर लिया है इसे ऑनलाइन भी नहीं खरीदा जा सकता है तो अगर किसी आदमी को ये केमिकल खरीदना है तो उसे सीधे इसके मैन्युफैक्चरर से ही खरीदना होगा प्रोफेसर खुराना ने एक्साइटेड होते हुए कहा तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगर ये पता कर लें कि इस केमिकल को कौन खरीद कर ले गया है तो फिर हम शायद तक पहुंच सकते हैं। वाओ, सही है। मस्त आइडिया ये तो मैं तुरंत इस पर काम शुरू करता हूँ विक्रमत वाकई में काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था अच्छा मुझे फिर से नाम बताना कौन सा केमिकल है क्या नाम है विक्रांत ने उस केमिकल का नाम दोबारा से प्रोफेसर चौटाला से पूछने के बाद फोन रख दिया और फिर तुरंत ही यह ब्रेकिंग न्यूज़ अपने टीम मेंबर्स को दे डाला हालांकि उसके टीम मेंबर्स का रिएक्शन विक्रांत से बिल्कुल अलग था सबसे पहले तो रूही ने आगे आकर कहा सर आप ये मत भूलिए कि मुख्तार खान चोर भी था और कोई मामूली चोर नहीं बल्कि प्रोफेशनल चोर था अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वह उसे खरीदता नहीं था बल्कि चुरा लेता था आपको क्या लगता है मर्डर में इस्तेमाल होने वाले किसी सामान को खरीदने जाएगा उसके लिए कोई भी चीज चुराना सबसे आसान काम था तो फिर हम लोग मैन्यूफेक्चर से ये पता करने के लिए बोलेंगे कि क्या उनके यहाँ से कोई केमिकल चोरी हुआ है विक्रांत ने तुरंत जवाब दिया अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है मुझे नहीं लगता कि किसी फैक्ट्री से कोई सामान चोरी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा और अगर चोरी हुई होगी तो चोर ने अपने पीछे कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ा होगा मुझे भी लगता है ये आइडिया काम करेगा अनुष्का ने अपना सिर हिलाते हुए कहा विक्रांत ने भी अपना सिर हिलाते हुए तुरंत ही हर्षित की तरफ देखते हुए कहा हर्षित जल्दी करो ओके सर हर्षित ने तुरंत कंप्यूटर के कीबोर्ड पर अपनी अंगुलिया चलाना शुरू कर दिया कुछ ही देर में उसने इस खास केमिकल की मैन्यूफेक्चरिंग करने वाले सभी फैक्ट्रियों की इन्फॉर्मेशन निकाल ली प्रोफेसर चौटाला साहब ठीक कह रहे थे हाइड्रोजन एनामाइन केमिकल को पूरे देश में दस में से भी कम फैक्ट्रियों में बनाया जाता है उसमें से तो कुछ ऐसी हैं जिन्होंने पहले कभी हाइड्रोजन एनामाइन तैयारी नहीं किया है हर्षद ने जवाब बताना शुरू किया फिर उसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली उसने एक्साइटेड होते हुए कहा सही है अच्छी बात यह है कि जितने भी हाइड्रोजन एनामाइन के मैन्युफैक्चरर हैं, वो कुछ छोटी कंपनियां नहीं है ये सब बड़ी बड़ी कम्पनियाँ हैं और अभी तक कोई बंद नहीं हुई है दूसरी बात यह है कि अगर इस लिस्ट में से नई कम्पनियों को हटा दें और उन कम्पनियों को हटा दें कहा अभी तक इसे तैयारी नहीं किया गया है तो हमारे क्राइटेरिया में सिर्फ दो ही ऐसी हाइड्रोजन की ताले बजाते हुए कहा अच्छा फिर जल्दी करो और तुरंत लोकल पुलिस को बोलो की इन सभी कंपनियों में जाकर कॉन्टेक्ट करे और वहां से उन लोगों की लिस्ट निकाले जिस किसी ने पिछले कुछ सालों में इस नाम का कोई केमिकल खरीदा हो अर्षित ने उत्तर दिया ठीक है फिर तब तक हर्ष भाई और अनुष्का को क्लो कर दीजिए तब तक मैं इन सभी कंपनियों की ऑर्डर डायरेक्टरी चेक कर लेता हूँ कूल विक्रांत ने हर्षित को थम्स अप करके इशारा किया और फिर तुरंत ही हर्ष और अनुष्का को आगे का काम करने का इशारा किया हर्षित वाकई में काफी अच्छा हैकर था मात्र दस मिनट के भीतर ही उसने दोनों मैन्युफेक्चर के नेटवर्क सर्वर को हैक कर लिया और फिर तुरंत ही उसने वहाँ से केमिकल खरीदने वाले सभी बायर्स की लिस्ट निकाल लिया हालांकि कंप्यूटर स्क्रीन पर इन बायर्स की लिस्ट को देखकर सभी शॉकड रह गए क्योंकि वहां कोई 150 बायर्स नहीं बल्कि हजारों लोगों का नाम मौजूद था पूरी लिस्ट ही लगभग 100 पेज की थी अर्षद ने पूरी लिस्ट को प्रिंट कर दिया और फिर इन लोगों ने सभी लिस्ट आपस में बांटकर देखना शुरू कर दिया कुछ ही देर में इन लोगों ने पूरी लिस्ट को खंगाल डाला लेकिन कहीं पर भी मुख्तार खान का नाम नहीं था मुख्तार खान ही नहीं लिस्ट में किसी भी इंडिविजुअल आदमी का नाम नहीं था प्रोफेसर चौटाला का कहना सही था क्योंकि अधिकतर स्कूल कॉलेज या फिर मिलिट्री बटालियन द्वारा ही ये केमिकल खरीदा गया था सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्तार खान ने ये केमिकल किसी स्कूल के लैब से या फिर मिलिट्री बटालियन के चोरी किया हो क्या पता मुख्तार खान कभी किसी कंपनी में चोरी करने के लिए गया ही ना हो अनुष्का ने संशय जाहिर करते हुए कहा जैसे अनुष्का ने यह संशय जाहिर किया विक्रांत बिल्कुल शौक रह गया विक्रांत तुरंत भागता हुआ हर्षित के पास पहुंचा। हर्षित जल्दी करो इस डायरेक्टरी में चेक करो कि क्या लखनऊ की किसी संस्था द्वारा ये केमिकल खरीदा गया है स्पेशली लखनऊ पब्लिक स्कूल से। ओ, ओ, को आइडिया नहीं था विक्रांत उससे ये सब करने के लिए क्यों कह रहा था लेकिन फिर भी उसने विक्रांत की बात मानते हुए काम करना शुरू किया और थोड़ी ही देर में उसने एक्साइटेड होते हुए कहा मिल गया ये रहा लखनऊ कल्चरल एंड एजुकेशनल ब्यूरो की तरफ ऐसी साल 2008 में यह केमिकल खरीदा गया था